बसमान नज़म का, का, का है है बेवजह बेवजह बेवजह मुस्कुराने मुस्कुराने मुस्कुराने की की की कोशिश कोशिश कोशिश कर कर कर रहा रहा रहा मैं कुछ अपना छुपाने की कोशिश कर रहा बेवजह तो की कोशिश कर रहा हूँ कुछ अपना गम छुपाने की कोशिश कर, कर, कर रहा हूं। वो मेरे, मेरे हालात से वाकिफ हों वाकिफ से, वाकिफ या ना हो बस अपना दर्द मिटाने की कोशिश कर रहा बस अपना दर्द मिटाने की कोशिश कर रहा जहाँ अंधेरों ने आंधियों ने बिखेरा है मेरे को, आंधियों ने बिखेरा है मेरे को, वहीं वहीं अपना अपना घर सजाने अपना घर सजाने सजाने की की कोशिश कोशिश कर कर रहा रहा हूँ, हूँ। ये वक्त की साजिशें हैं या, या हालात का तकाज़ा? ये वक्त की साजिशें हैं या हालात का तकाज़ा? जाने क्यों खामोश रहने की कोशिश कर रहा जाने क्यों खामोश रहने की कोशिश कर रहा हूं, बेवजह मुस्कुराने की कोशिश कर, कर रहा हूं। अक्सर कदम गर्म जाते हैं जिंदगी की धूप में अक्सर अक्सर कदम गर्मा जाते हैं जिंदगी की धूप में बस खुद को साबित रखने की कोशिश कर रहा हूं, बस खुद को साबित रखने की कोशिश कर रहा हूं। बेवजह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा हूँ उफ तो। कितने नशे व फराज शाकिर ज़िंदगी में आ रहे हैं। उफ कितने नशे व फराज शाकिर ज़िंदगी में आ रहे हैं रोज नए फितनों से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ रोज नए फितनों से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ बेवजह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ अपना गम घुटाने की कोशिश कर रहा बेवजह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा बेवजह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा बेवजह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा